अन्य धर्माद इत्यादि आलम च ओंकारो निर्दिष्ट प्रसिद्ध ब्रह्म मंद मध्यम प्रतिपत्ती गया है देखिए अन्यत्र के द्वारा पूछा गया आत्मा क्या है वो अशेष विशेषरहित शुद्ध आत्म केव पूछा था जिसमें किसी भी प्रकार का विशेष है नहीं संपूर्ण विशेषों विशेष लेकिन उसको उन्होंने क्या किया आलम्बन और प्रतीक आत्मा का ओमकार शब्द से निर्देश किया गया है निर्दिष्टा अपरस्य ब्रमण और साथ साथ अपर ब्रह्म का भी निर्देश कर दिया गया क्यों ऐसे किए आप कहें मंद मध्यम प्रदी आगे ना मंद और मध्यमाधिकारी जो है उनके जो बुद्धि है उनके जो विचार है निश्चय है उनके अनुकूल जो है हमने परभ्रम और अपरभ्रम दोनों के बारे में किसी के प्रति प्रतिगतव ना किसी के प्रति आलम्बनत्व मंद मंदाधिकारी के लिए प्रतिगत्व ना और मंदाधिकारी परभ्रम तो चाहता ही नहीं है वो तो अपरभ्रम को ही चाहता है इसलिए वो अपर का प्रतीक है और वही परभ्रम का भी प्रतीक बन सकता है और वही परभ्रम का आलंबन भी है अपरभ्रम का भी आलंबन है तो दोनों का वह आलम्बन भी है दोनों का वह प्रतीक भी है मंद और मध्यम अधिकारियों का प्रतिबद्धताओं के अनुसार जो है यह बात हमने कह दिया है यमराज जी ने जवाब दिया वास्तव में उस आत्मा के स्वरूप अब जो है क्या करना चाह रहे हैं अब के जवाब देना अथ इधाननीम तलंबन से आत्मन साक्षारे नोच्य है आप जो है उसके तस्य आत्मनः उस आत्मा का जिस आत्मा का ओंकार आलम था ओंकार आलम ये ओंकार आलम ओंकारे ओंकार जिसका ऐसा जो चुनता आलमन भी छोड़ दिया प्रत्येक कालम से वो त्याग करके ओम को छोड़ करके शुद्ध आत्मा के बारे में बोलना चाहते समाज ओंकार आलम ओंकार आलम से आत्मरह साक्षात स्वरूप निर्धारित उसका जो साक्षात स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से साक्षात जो है स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से जो क्या कह रहे हो कहते हैं कि भगवान जो करना चाहे कर न जायते पुराणो न हन्य तेह्य मे शरीर न जायते मियते वेपश्चित चैतन्य स्वभाव के कारण से वह मेधावी यह जो भी है विकसित है ये जानता है कि आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है न विकार जायते निषेध रहे से बीच के चार विकार भी निषेध हो गया समझना चार विकार कौन से बीच के छह विकार में से आदमी का अस्थि वर्धते विपरणम थे थे बीच के चार है जायते के बाद तुरंत मरने गया होते ना पैदा होता ही मरे मरे पैदा हो जाते वैसा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे पैदा हुआ और है ठीक है स्वस्थ है फिर बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे बढ़ता है वर्धते, बढ़ने के बाद धीरे धीरे परिणाम को प्राप्त होता है काला बाल सफेद धीरे धीरे परिणाम चमड़ा से जुड़ने लगता है परिणाम के बाद फिर लगता है फिर जब मांस तगड़ा तगड़ा था फिर धीरे धीरे यो हो जाता है सब गल जाता है विकार हो जाता है हड्डी हड्डी हड्डी हो जाता है छा में मर जाता है। विकार आत्मा में नहीं है कहना अन्य धर्म आद्यत्र धर्माद का जवाब है ये जो तो धर्म और अधर्म का विषय नहीं है वो आत्मा है कि धर्म और अधर्म का जो विषय होगा वो क्या है वो ये शरीर है और वह है जनता है रहता है बढ़ता है परिणाम को प्राप्त होता है छह को प्राप्त होकर के मर जाता है ये छह विकारों वाला शरीर है और तो शरीर क्यों पैदा हुआ धर्म और अधर्म के कारण से पुण्य और पाप वजह से शरीर में प्राप्त होता है पुण्य पाप ना हो तो शरी प्राप शरीर प्राप्त ना होगा शरीर प्राप्त हुआ है तो मतलब पुण्य और पाप मिक्सचर जरूर है कुछ ज़्यादा कुछ कम कोई ना कोई हिसाब किताब बिगड़ा है तब शरीर मिलता है छह विकारों को भोगना पड़ता है पुण्य पाप की वजह से पूछा था धर्म और अधर्म से जब भिन्न विषय अन्यत्र अन्य प्रत्यय विषय अन्य विषय धर्म से भी भिन्न विषय हो, भिन हो अधर्म से भी भिन्न विषय हो ऐसा विषय के बारे में मुझे बताओ कल धर्म और अधर्म का विषय तो जायते मृहत है उससे भिन्न विषय होगा वो हो वो कैसा है इसीलिए वो जायते से रहित है क्षय विकार रहित है और उसने कहा था कार्यकारण भाव उसे भी विलक्षण ऐसा कोई चीज हो तो बताओ अन्य तो कहा था ना क्रता क्रता का मतलब क्या था कार्य कारण स्थूल स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत कहते उनसे भी कोई विलक्षण वस्तु है क्या कहते बिल्कुल है ना यम कुत भू वक ये आप किसी से पैदा नहीं हुआ है ये जो आत्मा है कुतश्चित न त्मा कुतश्चित न किसी भी कारण से पैदा नहीं हुआ अर्थात कार्य नहीं है आत्मा का कोई कारण नहीं है इसका मतलब आत्मा किसी चीज का कार्य नहीं है यदि आत्मा कार्य होता तो कोई ना कारण ढूंढ लेते उसकी, और चलो आत्मा का कार कारण नहीं है इसलिए आत्मा भले कार्य नहीं है आत्मा का कोई ना कोई कार्य होगा आत्मा कारण है मान लो फिर उसका कार्य पैदा हो जाएगा ना कोई ना कोई कहते हैं न बबू कोई सब पैदा भी नहीं हुआ उस आत्मा से आज तक कुछ भी पैदा हुआ ही नहीं न बबू हुआ कर दिया कोई भी कार्य नाम का चीज आज तक चेतनात्मक कार्य भी नहीं जड़ात्व कार्य भी नहीं कोई कार्य आज तक पैदा ही नहीं हुआ मैंने ऐसा कोई कार्य भी नहीं होने ऐसे ये आत्मा कारण भी नहीं है कार्य कारण भाव उभय से रहित ऐसा कार्य कारण से विलक्षण कार्य कारण भाव से रहित ये आत्मा है इसे कर दिया जवाब अब रहा से जो भूत भविष्य और वर्तमान कालों का ही सारा संसार में समझता हूं अन्यत्र अच्छा का जवाब बताओ भूत भविष्य से भी विलक्षण कोई चीज है क्या कद है वही आत्मा है। जो कालों से परे है तो काल से परे देश से परे है वस्तु से परे है और काल से भी परे है कैसे आपने क्यों नित्यों अजहा इसलिए जन्मदा नहीं है इसलिए ऐसा कोई भूतकाल नहीं आपका जन्म हुआ है इसलिए आपसे पूछा जाए आप आपके ऊपर कितना भी थी आप कहेंगे पच्चीस साल तीस साल इतना साल, थी साल इसका मतलब इतना साल आपका भूतकाल हो गया ना जितना बीता है वो क्या है वो भूतकाल और जो जिंदा हो इस समय वर्तमान काल और भविष्य का भगवान जाने। होता है। इसने कहते हैं, आजो, ये जन्मा ही नहीं इसमें भूत है ही नहीं भूतकाल नहीं है और भविष्य तेरे भगवान जाने मत कहो भविष्य भी है ही नहीं क्यों अत न भूत है न भविष्य है जिसका भूत और भविष्य नहीं होता उसका वर्तमान भी नहीं है आदव अंत ना वर्तमान जिसका भूत काल नहीं है जिसका भविष्य संभावना ही नहीं रह गई है ऐसा जो वस्तु होगा उसका वर्तमान काल भी नहीं है अतयो कैसा है वो नित्य अजो नित्य अजय शब्द भूतकाल के अभाव को प्रकट करने के लिए नित्य शब्द भविष्य के अभाव को प्रकट करने के लिए और वर्तमान में रहने वाला कभी ना कभी भूत में चला जाएगा ना ऐसा मत सोचो इसलिए क्या शाश्वत शाश्वत अत वर्तमान काल से भी रहित है इसलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से रहित होने से उसको कहा जाता है वो आत्मा अज है नित्य है शाश्वत है इसलिए अयम पुराण इसलिए पुराण कैसा है पुरापी नुराण अथवा पुरातन पुरातन में कलोप छाद सुनना पड़ता है पुरापी नव करोगे तो पुराण बन गया व कलोप छा दसवाने पड़ती है दोनों ही दशा में छांदुप्त तो करना ही पड़ता है कलोप या व कलोप करके पुराण बनता है अतव वह सदा एक जैसा आता है इसमें कोई विकार नहीं है किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता एक जैसा सदा सदा रहने वाला है नहीं होता नहन्यते हन्यमाने शरीरे, नहन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे शरीरे और इसलिए शरीर आदि का मारे जाने पर वह मरता नहीं है क्या है किसी भी क्रिया का कारक कर्ता आदि विषय बनता ही नहीं है शरीर के मारे जाने पर भी वह स्वयं आत्मा मरता नहीं है इसका मतलब कि शरीर आदि क्या है क्रिया से संबद्ध होकर कारक बन सकता है या क्रिया का फल भोग, इसमें हो सकता है इन आत्मा क्रिया का कारक होगा न क्रिया का फल संबंधी हो सकता है न क्रिया रूप ही है निष्क्रिय है। यह प्रकट करने के लिए एक क्रिया को लेकर कह दिया नाने शरीर न गम्य ते गम्य माने शरीर है ना स्थिय माने शरीर है ऐसी सारी क्रिया जितनी भी संसार भर के दो धातु सात बोल देना है एक कहने के उपलक्षण है जितनी भी अनंत क्रियाएं हैं, उन कोई भी क्रिया रूप आप नहीं है क्रिया, क्रिया काम भी नहीं है क्रिया का कर्ता भी नहीं है क्रिया का फल फलभोक्ता भी नहीं है यह सारा संकेत शरीर से कह दिया गया जायते नोत्प्य जायते का मतलब नोत्पद्य मृत निय मिये थ वै वज नकार कद न है मिये विकलपर्त्में लेने का नियमते चीस वस्तु अच्छा चुनाव ननेक विक्रिया अनेक विक्रिया आद्यंतन्म विनाशरक्षण अरुण क्रियाओं में से आदिक्रियाकोणे जन्म परन्त क्रियाकोणे मरण नाश कोई भी वस्तु अनित्य वस्तु होगा वो अनेको क्रिया वाला विक्रिया वाली होती है, तो है। उनमें से जब आलियंत का निषेध कर दिया जन्मविनाश रचने विक्रिय यह आत्मिक प्रतिष्ठे यहां इस आत्मा जब प्रषेध कर दिया गया है प्रथम सर्विक्रिया प्रषेदार्थम न जाए थे दी सबसे पहले सर्विक्रियाओंध करने के लिए शाश्वत शब्द क्यों दियो प्रत्येक विकार बलबल करने के लिए ले सकते हैं शब्दों को अजो नित्य शासण क्या करते हैं हम लोग अजगार नित्य को परिणाम रहित शास्व को अपक्षय रहित और पुराणा को तो जो है आप लेंगे वृद्धि रहित, चारों को चार लेते। तो हो गया, मान लेते कुछ लोग जो, जो चार शब्द है बीच के चार में काल काल परिषद के लिए विकारों का निरीक्षे करने के लिए ऐसा कुछ लोग लेते हैं इसलिए पर भाव जो लोग मानते हो गलत है क्योंकि तो भाषकर ने जिसने कह दिया इसी के द्वारा सब विकार निषेध हो गया सर्विक जाते नित्य शाश्वत इत्यादि को आप भूत भविष्य भाव उसको निषेध के लिए लगाना उचित तो होता है गीता के समन्या नहीं गीता में तो ऐसा नहीं था मानना प्रश्न था इस तरह का वसुत परिच्छेद का, का निषेध करना अन्यत्र अन्य तरह पूछा नहीं है इसलिए वहां पर हम लोग उन शब्दों को एक एक विकार का निषेध के लिए मान लेते हैं यहां ऐसा मानने की जरूरत नहीं है श्रोति में इसलिए कहते हैं इन्हीं के द्वारा ही न जाते मृतिक्रे से ही सर्विक्रिया का प्रषेद हो जाता है यद्वा आद्यंत निषेध से सर्वनिषेधार्थत्व भाषितुम दो इतरो निषेध कर दिया श्रुति ने ऐसा अभी आप कल्पना मन बुद्धि वालों के लिए कर सकते मन बुद्धि वाला मानेगा नहीं आर्यवरण से निषेध कैसे हो जाए बीच का है बीच का निषेध हो गया हम नहीं मानेंगे अच्छा तो तो चलो भाई तेरे लिए अलग से भी बोल दे रहे हम अजो नित्य शास्व लेकिन जो व्यक्ति उस अर्थ को वैसा ही लेना चाहते श्रुति का भी अर्थ स्मृति लेना रहा है घटाना तो चाहिए तो भी हम व्यवस्था इस तरह से मान सकते कोई दिक्कत नहीं करके दूसरा नंबर टिप्पण में समझा के भाष्यकार अपक्ष शाश्वत करे अपे रहित कह दिया इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अज्य पुराण में सब अलग अलग लेनी पड़ेगी ना अज से नास्ति, कैसे लेना पड़ेगा नित्य से न परिणम दे और शाश्वत से नापक्षीय दे और पुराण से न वर्धते क्रम में थोड़ा अलग करके पुराण में न वृद्धि पुरात न बहेगा इसका मतलब तो पढ़ानी घटानी जैसा था वैसे ही रह गया पुरा, पुरातन होते भी वैसे का वैसे ही है का मतलब क्या उसकी वृद्धि भी नहीं हुई पास भी नहीं हुआ ऐसा देखिए मेधावी मेधावी उसका मेधावी मानते है ऐसे आत्मा को जानने वाला मेधावी है क्यों क्योंकि उसका जो कभी भी लुप्त न होने वाले चैतन्य स्वभाव वाला होने के कारण से आत्मा को विपक्षित कर दिया है है है, है है, है है, वो आत्मा है, जो आत्मा है जो मेरा भी है वो आत्मा, है, जो आत्मा आत्मा जो जो मेरा मेरा भी ब्रह्म, तो में और चैतन्य स्वभावी लोप नहीं होने वाला विशेषता परितुपे अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव बात क्योंकि वह कभी भी किसी प्रकार से भी लोप होता हो ऐसे चेतन स्वभाव वाला नहीं है और बाकियों में तो चेतन स्वभाव वाला बहुत दिख रहा है शरीर आदि में जो चैतन्य है इनका लोप होता हुआ दिखा देता है हो जाता है आदमी तब भी, भी नहीं रहता है पी जाता है ज्यादा वह चैतन्यता नहीं रह जाती पता नहीं चलता उसमें कुछ खा जाते ज्यादा नींद आ रही है वो बस में वगैरह में क्या होता है सामने वाला कोई सीट के खोपड़ी मारता है तब करता है कहा करता है होश ही नहीं होती कहाँ जा रहा है खोपड़ी कभी तो इधर गिर रहा है उधर तो गिर रहा है कभी तो कहाँ गिर रहा है, तो है। कितरों के साथ होता है होश नहीं रहता वो कहाँ बैठे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या ऐसे खा पी लेते तो नींद तो आएगी उल्टा पलटा खाते है नित्या शासव इसलिए कहते हैं कि भाई वह आप लुप्त विपरी लुप्त चैतन्य स्वभाव वाला है किंच इतना ही नहीं और एक बात आत्मा आत्मा किसी कारणांतर से उत्पन्न कभी नहीं हुआ है स्वस्थ आत्मा न और खुद उस आत्मा से कोई कार्य पैदा हुआ क्या न बहुआ कच्चित अर्थांतर भूता कोई वस्तंतर रूपा कार्य भी इससे उत्पन्न नहीं हुआ किसी से यह आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ और आत्मा से कोई चीज उत्पन्न आज तक नहीं हुआ है तो अयम आत्मा अजो नित्य इसलिए ये जो आत्मा है कैसा है अजो नित्य है है यह नित्य है शाश्वत शाश्वत का अर्थ कर दिया अपक्ष विवर्जित अपक्षय से रहित शाश्वत का अर्थ है अपक्षय से रहित है जन्मादि प्राप्ति का भाव होने से जन्म आदि प्रतिषेध के द्वारा ब्रह्म को उपदेश हो गया ब्रह्म के जो उपदेश है वह आत्मा के है, उस का स्वरूप है वो स्पष्ट कहा जा रहा है यो ही आशाश्वता सो अपीयत है कि संसार में देखा गया जो अशाश्वत है उसका अवश्य क्षय होते ही रहता है विपरिणम्य अपक्षीय विपरिणाम को प्राप्त करके अपक्षय को प्राप्त होता है तो शाश्वत जो पद के द्वारा विपरिणाम और पक्ष दोनों का प्रश्न भी मान लेते बता रहे हैं दोनों का प्रश्न शाश्वत के द्वारा ही मान लो दोनों ऐसा ले लेंगे तभी तो जन का निषेध हो गया दोष तो निवारण करने के लिए उसको दूसरे स्थिति को ले लेंगे जायमानकालीन नजहा जायमानकालीनम अस्तित्कार विशेष नेयस्य निषेद कर देगा और नित्य से ये परिणाम परिणाम और अपक्ष दोनों का निषेद मान लो तो भाषिकार ने अतम महत्व आज नित्य इतने कह दिए थे और अजा और नित्य कोई लक्षण व्याख्या कुछ भी नहीं किया कारण क्या है वहां अजहा और नित्य दोनों शब्द लक्ष्यवाचक है न तो जायतेमृत और, और पश्चिम सब क्या है लक्षण वाचक शब्द गंधवती पृथ्वी नहीं तो न जायते और राज में क्या अंतर है और नम्रियते नित्य में कोई अंतर नहीं जैसे गंधवती पृथ्वी त्य जैसा लक्षण होते हैं गंधवती लक्षण है पृथ्वी लक्ष्य उसी प्रकार न जायते लक्षण है अजह लक्ष्य नम्रिय दे वक्षण है नित्य लक्ष्य इसे अजह और नित्य दो शब्द इस श्लोक में मंत्र में लक्ष्य वाचक शब्द है और उनमें जो है नजाएती या लक्षण वाचक हो गया तो नजायती तो उनके यहाँ तो नया का भी लोग कह सकते प्रागभाव भी आ जाए जन्म तो होता नहीं तब दे नम्रिय शांत इसलिए नित्य शब्द दिया अज होता हुआ जो नित्य उसी वो वो जो है ब्रह्म लक्षण ले स्थिति में इस बात को मन में रख करके भाषाने आत्मा अजो आत्मा नित्य आत्मात्मा इसीलिए उनको क्या करना पड़ा शास सबसे दो परिणाम और अपक्ष है और पुराना शब्द अस्थि और वृद्धि वर्धते ये दो को लेनी पड़ी ये एक पक्ष मुख्य पक्ष ये भाषाकार का ये पक्ष है, पक्ष है, है नित्य दोष भी नहीं रह जाता है, है, है न इसलिए अज है जिसल यह किसी से भी उत्पन्न हुआ नहीं न कोई इसका कारण है न इसका कोई कार्य है इसलिए यह नित्य है और विध्वंस भी नहीं होता मरता भी नहीं है इसलिए इस प्रकार के इनको घटाड़ना चाहिए तो गौरव काम है वाला शब्द है हर शब्द का संकुचित तो ले रहे हो पूरा अर्थ तो ले नहीं तो एक ही शब्द सारा तो हो ही रहा है जब अर्थसंकोच अब करी रहे हैं घटाने के लिए तो नित्य भी प्रणाम परिषद मान लेंगे और शाश्वत को अपक्ष परिषद अयंतुशाश्वत अतएव पुराण यह आत्मा तो शाश्वत है इसलिए पुराण पूरा वही पुराण पुराना पुरातन था पुराना होता नया नवेला ताजा रहता है ऐसे रहने वाला का नाम अर्थात रास को प्राप्त नहीं होता यो ही अवैवपचय द्वारा अभिनवर्त्यते निवर्त योही अवचय द्वारा अभिनवर्त्यते जो अवय के उपचय ने वृद्धि के द्वारा सिद्ध होने वाला वस्तु होता है वह इस समय वैसा न होता हुआ नया ही रह गया यथा कुंभा भी तक जैसे कुंभ है वो तो बढ़ता है घटता है घिसता है खराब हो जाता है बर्तन घिसते घिसते छेद हो जाते हैं स्टील के बर्तन तक भी छोड़ते नहीं पीतल के कांसे के अष्ट धातु धातु कोई भी बर्तन हो महात्मा के हाथ में लग गया रगट रगट के उसको छेद कर देगा चमका के रखना है ना उसको चमका के रखना है गृहस्थी तो है नहीं गंदा हाथों में चलेगा उसको तो अब तो महात्मा है कहते नहीं ये तो भगवान का चीज है भगवान के लिए उपयोग हो रहा है पूजा पाठ में होने वाला है भोग लगाने के लिए थाली चम्मच कटोरा कोई नहीं छोड़ तो साफ कर देता है चमका के रखना महात्मा को पहले जब हमारे महात्मा उसको पहचानते दिया बहुत बढ़िया महात्मा इसका अंतरण शुद्ध हुआ है क्यों इसे नौ लोटा छेद कर दिया है विशेष रूपया में अयोध्या में वैराग्यों में बात प्रसिद्ध जो जितना घिसा बर्तन और सेवा करा गुरु आश्रम में तो बढ़िया चढ़ा है इतना बर्तन छेद कर दिया इतना बढ़िया चमका चमका करके रखता था साफ रखता इसका मतलब उसके चला है, जरूर शुद्ध रखा वाकई में होता ऐसी बात नहीं है होता भी है। श्रद्धा हैं। बताते सार्थ सार्थ जी, बारह साल तक पूर्ण गुरु से कभी ये नहीं पूछा मुझे ऐसे क्यों मुझे कहाँ डाला जा रहा है क्यों डाला जा रहा है क्या बुरे डिपार्टमेंट में काम करना है तू बस रात काम जिस डिपार्टमेंट में डाला वही दिन रात अरे मैंने कभी पूछा नहीं गुरु जी मैं संस्कृत पढूं, संगीत सीखूं, भजन गाऊं, कभी नहीं कभी पढ़ाई नहीं कोई शास्त्र नहीं 12 साल लगातार दिन रात एक करके काम कर खुश वन जी ने लिखा है कि एक आदमी दस आदमी के बराबर काम कर रहा इत्री सत्यन जी की प्रशंसा की शिवानंद किसी के लिए नहीं कहा शिवानंद जी ने उनके लिए कहा है कि ये जो है एक बंदा दस बंदे के बराबर काम करता था दिन रात चौबीस घंटा और हमेशा चार टुकड़े के लिए पांचवा टुकड़ा धोती उनके पास में है दो धोती पहना हुआ है दो पक्का हुआ है सुखरा है पांचवी टुकड़ा कभी नहीं रखा गुरु आसमान इतनी विरक्त हर वर्ष ठंडी में स्वेटर मोजा जब आश्रम से मिलती थी धो जा करके वापस जमा अपना स्वेटर नाम का चीज भी नहीं आश्रम से स्वेटर मिला आश्रम में जमा इसलिए हम लोगों के आश्रम में वही नियम था हम लोग का भी यही हाल थी हम लोग भी ठंडी में अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाता था स्वेटर मोजा और सब देते अपना अपना साइज देख लो भाई सब साइज के ले लो बढ़िया मेंटेन करो ठंडी समाप्त मार्च में शिवरात्रि हुई वापस जमा धोधा के फर्स्ट क्लास हम लोग पास कभी नहीं रहा ठंडी के कभी ना कम्बल ना कुछ पांच वाला अपने साथ जैसे तो ऐसे उन्होंने अपने क्षेत्रों के साथ भी रखा और शिक्षित किया ट्रेन कर दिया और उसके बाद शिवाजी ने कहा तुमको अध्यक्ष बनना है इस संस्था का तब तो मैंने कहा गुरु जी आज तक मैंने कुछ नहीं कहा सेवा करता रहा लेकिन आज आप मुझे गुरुपत पर बैठाना चाहते हैं मैं कुछ नहीं जानता सेवा किया जरूर लेकिन मैं अभी समाधि का अनुभव नहीं हुए है जब आप प्रवचन में सुनाते प्रमुख ज्ञान कुछ पता नहीं मेरे को समाधि के बारे में तो भी अनुभव नहीं हुआ मैं बैठ के क्या करूंगा आपके नाम पर रोटी खाऊंगा वो दिशा दिशा ने कहा, जा जा। कहा जाए सोचा चलो ठीक है तो दो धो जो सुख रहा था उसे वो उठाया अल्लाह कह तो महाराज नमो नारायण है चलो ऊपर था चाहे गंगोत्री पहुंचे गंगोत्री में बैठे बैठ गए उनको सारे खुल गए सारे चक्र खुल गए सब ज्ञान हो गया सारी उसके बाद फिर आए शिमान जी को बताया अपना अनुभव फिर क्या करना अब तेरे को यहाँ काम है अब तेरे को कोई काम नहीं है तुम्हारी प्रारदर्शा तुम तो तो दुनिया में जो करने कर लिया फिर वो घूमते पूरा पाकिस्तान नेपाल सारे बर्मा वर्मा सब घूमते फिरते मुंगेर में पहुंचे जहाँ आसमान वहाँ गोयनका जी बड़े करोड़पति का मकान दावा वहाँ नीचे गुफा थी उससे बैठे उसी साल यहाँ इनका शिवान जी शरीर छोटा था वहां बैठे हैं ये इनके शरीर छोटा है और ये शिवान जी के सामने दिखाई दिए और कहने लगे मैंने शरीर छोड़ दिया है आज से तेरे को एक मैं सेवा बता रहा हूँ विश्वभर में तुमने योग का डंका बजाना है दुनिया का प्रचार करो तुम्हारे पीछे देखो गंगा है वहां गंगा जी में देखो बोला लाखों करोड़ों जन का जनता जी कर ये सब तुम्हारे शिष्य भगत होने वाले हैं इंतजार कर रहे तुम्हारे लिए न तो घूम रहा है फेका बैठा है इधर उधर तब उन्होंने योगासन शुरू किया प्रचार जिसके बाद कुछ नहीं उसरे जो इतना बड़ा काम कर गुरु की कृपा हो जाए तो पूरा वो कुंबादी के समान जो वगैरह होता है परिणाम होता है वो कुछ भी नहीं है तो आत्मा के सी उसके, उसके विपरीत हो जाता है विपरीत रहेगा इसे कहते यथा कुंबादी तथा विपरीत है आत्मा पुराण वृद्धि विवर्जित दे कर पुराण वृद्धि जन्मी अस्तित्व को जोड़ लेना शासन शब्द क्या कर दिया था विणाम युक्त अपित तो पुराण शब्द क्या करना पड़ेगा अस्थि युक्त वृद्धि रहित करना पड़ेगा दो दो चार कर लिया और राजा और नित्य को व्याख्या के लिए मात्र मान लिया तो चार सब चार विकार के लिए मान लो और सुविधा हो जाती है यथ एवं अतो न हन्य तेना श्रादि भी शरीर शरीर का शस्त्र आदि के द्वारा मारे जाने पर भी ये आत्मा को किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है तत्थोपी आकाशवेव इसलिए कह दिया तत्थोपी उसमें जो स्थित है उस स्थिति का मतलब क्या आत्मा में जो स्थित हो गया या स्वरूप स्थित हो गया जो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान जो स्वरूप में स्थित हो गया वह भी आकाश व देवा वह आकाश के समान ही विभू हो जाता है नित्य हो जाता है अज हो जाता है शाश्वत है पुराण है इत्यादि स्वरूप वाला आत्मा हो जाता है आकाश वेव भवती आत्मा में ब्रह्म स्थित हो जाता ऐसी आत्मा को भी यदि कोई ऐसे मानता है तो उचित्रीय होता है क्या अवास्तव में आत्मा को नहीं जानता है नायम ना हन्य तंता चिन्ह मन हन तुम ऐसे आत्मा को भी देह मात्र को ही आत्मा मानने वाला मूर्ख कोई आदमी को कहे मैं इस आत्मा को मार दूंगा वो वास्तव में आत्मा को जानता और दूसरा कोई मार रहा है शरीर को उसको देख कर तो मेरे, मेरे आत्मा को मार डालेगा ऐसा सोचने वाला भी अज्ञानी सोचता है मैं महात्मा को मारूंगा वो भी अज्ञानी है जो क्यों अपने तो वो भी जानता है वो तो नहीं इसे क्योंकि ना यह मंत्री हनन क्रिया का करता हो सकता है न न हनन क्रिया का कर्व वही हो सकता है और तो सगले क्रियाओं का कर्तिक कर्मत्व निषेध के माध्यम से अन्य सारे क्रियाओं का निषेध कर दिया हनन क्रिया के कर्तृत्व और हनन क्रियात्व का निषेध के माध्यम से सर्व क्रिया का कर्तृत्व और सर्व क्रिया समझना इस आत्मा को मार सकता हूँ ऐसा सोचता है वो भी मूढ़ आदमी है मारने वाला व्यक्ति ये सोचे की मैं आत्मा को मार डालूंगा मारने का विचार करने का है वो गलत है और जब मार खा रहा है मैंने अगला शरीर को मार रहा है उनसे। उसको देखकर जो है मेरी आत्मा को मार दे रहा है, है? मेरा आत्मा जो इसके हनन क्रिया का कर्म हो रहा है मेरी आत्मा मर जाएगी इसके द्वारा तो मारे जाने पर ऐसा जो सोचता है वे दोनों के दोनों वास्तव में नहीं जानते है वो नहीं जानी तो अरे शरीर को मारने से दो तो बेटा मर जाए तो खुद मर गया करके चलना लगता है ऐसे होते दुनिया पत्नी मर गई तो खुद मर गई सोचता है, है ना पति मर जाए तो पति सोचे मैं मर गया ये उल्टा उल्टा सलता है संसार तो साफ दिख रहा है वो तो मरा तू तो जिंदा है तो क्यों बोल झूठ क्यों बोलता है मैं मर गया साफ झूठ है ना ये तो अरे तादात तो बुद्धि में है शरीर से भी तो है नहीं शरीर तो साफ तो मरा हुआ मूर्द सामने पड़ा है खुद अपना शरीर चिंदा बैठा होगा शरीर का ताने तो है नहीं लेकिन बुद्धि से बेकूफी है ताजा तुम्हें क्या है बुद्धि का बेवकूफी है तो सोचे आश्चर्य की बात है ये सारा संसार में ही है पूरा पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो सब एक जैसा ही वो तो भगत नहीं आए थे देखो उनका क्या हालत हो गया इतना बैटरी माइनस में चला गया जीरो पे भी नहीं माइनस केवल पतरी इतनी बीमार हो गई नहीं नहीं, इतने मात्र में इतना इतना अरे मर्द भी जोश नहीं, पहले इतना जोश पहले पढ़ाने था आदमी सारा खत्म हो गया, खुद मर रहा पढ़ा अने लिखा अनेक पुस्तक लिख दिया डेढ़ सौ से पुस्तक लिखा है अच्छे अच्छे पुस्तक आवाज दिमाग का सारा ज्ञान गया दे। दे। दे। बहुत मुश्किल है है ये ऐसा मोह माया आदमी स्त्री हो दोनों इसलिए वास्तव में दोनों नहीं जानता तो उभ तो, तो वास्तव में जानते नहीं है दोनों बूढ़ है इसे कोई संशय नहीं कर दिया ये वो शर मात्र आत्मदृष्टि हनता शर मात्रि करने वाला व्यक्ति यदि भी आत्मा ऐसा है फिर भी शरीर मात्र में आत्मदृष्टि करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या सोच रहा है यदि यदि वो मानता है मैं इस आत्मा का हनन करने वाला हूँ ऐसा वा चिंतन चिंत चिंतन करता है तो हम तुम हनिष्यामी मैं निश्चित रूप इस आदमी आत्मा को मार दूंगा मार सकता हूं ऐसा सोचता है वह भी नहीं मानता है, है, है? हतम आत्मानी तो मेरी आत्मा मार मेरी दिया गया है मैं तो मर गया ऐसा जो सोचता है बहुत न नीता निश्चित रूप दोनों के दोनों जानते ही नहीं है अपने आत्मा के बारे में सम आत्मा का स्वरूप जो नित्य शास्त्र उसको भी जानते नहीं है समझो क्यों क्योंकि आत्मा नाहमंति अविक्रियवा ना। क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकते मारने वाला नहीं है हंति से तात्पर्य कर्तरी में टिप हुआ है इसलिए हनन करता या आत्मा नहीं है, है। कर्तृत्व तो नहीं है तो तथा न हन्यते इसी प्रकार से हन्यते में यहां कर्मणी में लगा प्रयोग हो गया ना यक प्रत्येक कर्मणी में क्या होता है न ग्यती गम्य ते, ते हंति हन्यते अर्था क्या है हनद क्रिया को कर्म भी नहीं है आकाश अविक्रद आकाश के समान अविकृत होने के कारण से ही ये दोनों ही बात कही जाती है वह न करता है न कर्म है अतिक्रियाारूप भी नहीं है अतो अनात्मज्ञ विषय इसलिए ये जो बातें होती है अनात्मज्ञ के मामला में ही होता है कि मर गया मार दिया मार डाला में मर गया ये सब बातें ये अज्ञानी कही मामला है का है। धर्मा धर्म आदि संसार केवल इतना ही नहीं बल्कि धर्म धर्म आदि रूप जो संसार है ये भी कहा है अनात्मज्ञ में ही होता है अज्ञानी में ही होता है न ब्रह्मज्ञ से ब्रह्मज्ञ जो मेधावी है विद्वान ब्रह्मज्ञानी है उसके अंदर धर्म धर्म आदि संसार विनियण धर्म धर्म कुछ भी नहीं रहता काल से भी परे है वो न जन्मा है वो न मरेगा है वो है। इसलिए जो जन्म दिवस मनाते हैं महात्मा तो भी मूर्ख है, है। निर्माण दिवस मनाते वो भी मूर्ख है अरे वो आपने मान लिया ये ब्रह्म ही नहीं था उनको आप ब्रह्म ज्ञानी आपने, आपने साबित कर दिया अपने ही गुरु को तुम कह रहे हो मेरा गुरु अनात्मज्ञ था इसलिए हम इसका जन्म दिवस मनाएंगे इसका मरण दिवस मनाएंगे तो जन्म दिवस और मरण दिवस तो की होती है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी तो होता है। तो अन्यत्र हो हो निर्वाण दिवस ये अपने भंडारा खाने के चक्कर में गुरु को भी अज्ञानी मना देते है क्या लोग है ऋषिदानंदी महाराज ने तो लिख दिया था कल हमारे हाँ, साथ ऐसे नहीं करना नहीं भाई कोई भंडारा खंडारा करने की जरूरत नहीं फिर भी कर रही छोड़ी सी कर रहे लो। मैंने ले लोगों ने लिख दिया नहीं करना। सारी दुनिया में खुशिया बनाओ गया एक उपाधि झंझट मिट गया एक झंझट संसार से निकल गया ये जो उपाधि झंझट थी वो मिट गया इसे सारे बच्चे बच्चों सब स्कूलों में खूब मिठाईया बांटो लिख दिया मिठाई बांटो कोई भंडारा करने की जरूरत नहीं और रखा है बर्फ में रखे तीन दिन तक छो बनाए रखे दुनिया आ रही है जा रही है चढ़ावा चढ़ा छड़ा रहे कम आ रहे ये जिंदा नहीं करना मुर्दे को कर, दिखा करके लाओ गंगा जी में डालो बोल लिखा था सारा पांच पांच छह साल पहले लिख दिया था जब एक बार लगभग जाने की लग रहे थे उस समय लिख दिया था संत ऐसा होते क्या सब रगड़ा ये राम जी ने कहा जूता चप्पल में नहीं छोड़ना बोलते सब जला था खा सब जो भी है कल उसको लेकर लड़ाई हो जाएगी मेरी मेरी मेरा मेरा। संपत्ति संत लोग ऐसे सही संत जो होते हैं वही सब लफड़े पड़ते नहीं जो ब्रह्म निष्ठा है जिनको वो कहते हैं भाई हम तो ब्रह्मनिष्ट हैं तुम कहे को तो अज्ञानिष्ट हो रहा है तो हमारा चेहरा हो करके तुम ही ब्रह्मिष्ट रहो इसलिए आपसे भी अज्ञान पूर्वक कुछ कार्य होना है तो उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं ना हो लेकिन फिर भी मानते नहीं सामाजिक व्यवस्था बन गई है नहीं करें तो लोग कह दो कैसे आश्रम महात्मा लोग है छोड़ नहीं किया समाज ऐसा असुर साधुओं की जो है आसुरी वेदांति साधुओं का समाज बन चुकी है समाज में रहना है तो क्या करें अब आप छोटे मनाना पड़ेगा ये समाज गाली रहेगी लोग क्या कहेंगे लोग लज्जा लज्जावसात जो है अब जो भी गद्दी में बैठेगा तो उसको सारा काम करना पड़ेगा हर वर्ष भंडारा भी करनी पड़ेगी नरवान दिवस मनाना पड़ेगा यह सब लगता इसलिए पिता में क्या अनिकेत अनिकेत होना चाहिए मकान नहीं होना चाहिए मकान रहेगा आश्रम रहेगा उत्तराधिकारी बैठेगा फिर आपको जन्मदिवस मारो दिवस बनाना शुरू कर देगा ना आश्रम रहे ना कोई जन्मदिवस न मारो दिवस कुछ छुट्टी इसलिए आश्रम बनाना नहीं पेड़ लगाना नहीं सब निषेध कर दे शासन कारो में इसे बहुमता होती है आप पेड़ लगा दिया गाय आ गई तो गाय को मारोगे? दे लग गया गाय को मार दिया मार के भगा रहे हो ना समस्या है सब चीजें साधु के के लिए सब सब सब नहीं बनाते काल में ठीक है उसके बाद छुट्टी छोड़ निकल जा जा जा काम जाना चल जा दिया ये हो तो इसलिए कहते हैं ये जो धर्म धर्म आदि जो लक्षण संसार है वह तो अज्ञानी का मामला है ये नैसे कह दिया तो श्रुति प्रमाण्या न्याय अच्छा धर्मा धर्म आदि क्योंकि श्रुति के प्रमाण से और न्याय से यह स्पष्ट ब्रह्मज्ञ के अंतर्गत तो धर्म अधर्म आदि बिल्कुल उपपन नहीं हो सकता इस विषय में श्रुति तो यही प्रमाण जो दो श्लोक आपने पढ़ा ये श्रुति प्रमाण न उसके जन्म नरण धर्म धर्म का कुछ नहीं न्याय क्या है नीचे दे रहे श्लोक विवेकी सर्वदा मुक्तो नास्तिक अले पवाद आश्रित श्री कृष्ण जन कौ यथा सर्वदा मुक्त विवेकी जोता है वह सर्वदा मुक्त ही है वह कभी अमुक्त हुआ ही नहीं कभी बंदन में आया ही नहीं कभी जन्म हुआ न मरण होना है उसका कुछ भी नहीं फिर महाराज शरीर दिख रहा है कर्ता हुआ दिखता है कल कुर्वतो करता हुआ अज्ञानी को देखता है वास्तव में करता किंचित नास्तिकीता में भगवान ने नाम क्या मानता है नाम करोमी सब कई प्रकार से इन्हीं बातों को गीता में श्लोकों में कहा गया है यसे ना अहंकृतो भावो नीचे श्लोक दे रहे विवेकी का स्वरूप यसे ना अहमकृदो भावो अहंकार का भावना जिसमें नहीं है वही विवेकी है और जिसको कहते अलेपान लिप्यते न लिप्यते नो अलेपान श्लोकों को दे रहे न कौमी मन तत्वित यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम नोपलिप्यत है सर्वत्रस्तो देहे तथा नोपलिप्यत है इत्यादि प्रमाणोत्तम दृढ़ प्रत्यमेव न्यायवाह इसी का नाम अलेखवाह उसको आश्रित करके शरीर से क्रियाकलाप होते हुए भी कुरिक वोक्तृता वृष्टान्त यथा श्री भगवान है और जनक महाराजा है श्री स्मृतियों में सुप्रसिद्ध ये सब दृष्टान्त है वैसे हर व्यक्ति हर विवे की रही है ने ने अपने आप को समझ रहा है कि नहीं वो भगवान है मैं अज्ञानी हूं तो क्या कर पहले से अपने आप को समझना में जीरो वाट का तो क्या किया उसको? अरे तुम तो वाट हो, तुम क्यों नहीं समझता युगपद, युगपद उच्च था श्लोक गीता ने कहा हजारों सूर्य एक साथ उग जाए तो जैसा दिव्य ज्योति होता है वैसे दिव्य ज्योति पात्र तुम हो है? शरीर पीर के अंदर छप करके अपने आप को जीरो तो मान रहा इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में ये पूर्ण प्रज्ञ है आनंद स्वरूप है अज्ञान के वजह से धर्म धर्म आदि संसार प्राप्त है कथम पर आत्मा जान आती हर इसलिए परमज्ञान अपने आत्मस्वरूप को किस प्रकार से जानता है, है? कथम अंत आदिना ज्ञान छेद नात्मज्ञानम सावरण चतुर्म पृछति यदि वो अपने आप को क्रिया के कर्ता क्रिया के कर्म इत्यादि तो आत्मा को नहीं जानता है जा आपने जो आपने कहा फिर उसका ऐसा समझना कैसे अनोरणीयान महतो महीन आत्मा सिच्तोहितुहायाम तो तम क्रत पश्यशोको धातु प्रसादान महिमा नमात्म कै पाठ वेदे धातु अलग ही पद बना दिया है धातु प्रसादान महिमा नमात्मन ऐसा भी पाठ वेद समस्त पद है कई षष्टि को अलग कर दिया धातु अरे धाता मनीश्वर ईश्वर से प्रसाद ऐसा के पक्ष है समास्त पक्ष में धातु बने इंद्रिया मन बुद्धि हंगार इंद्रियादि दो अर्थ अलग हो जाता आएगा टिप्पण में सब बारी में देखते हैं अनोरणिया सूक्ष्म में वो सूक्ष्म सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम है वो आप छोटा किसको मानते हैं हैं यहां नया एक परमाणु ग्र भी लेना अड़ूस है यहां लेना है अड़ूस है चना मूंग दाल बड़े दाल बड़ा दान या राजमा ले लो बड़ा वो है है सूक्ष्म आप रामदाना छोटा छोटा दाना होता है, है, है। वो क्या है? राजमा से छोटा है ना राजमा आलू वो हो गया अणुतर यह आत्मा अणुत्तम है अनोरणियान अनियां करके अणुत रहना पड़ेगा से क्या करें भाषकर श्यामा चावल कह दिया हम अणुतर जब सामा चावल है अणु कहाँ से परमाणु हो जाएगा क्या परमाणु से छोटा है क्या सामा चावल परमाणु गांव को दिखती नहीं है श्यामा चव दिखाई दे रहा है ना इसीलिए अणु से क्या लेना हमें श्यामा चल से थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा ना जो श्यामा चावल से बड़ा है वो होगा अणु तो सूक्ष्म सूक्ष्म उत्तर सूक्ष्म और, और छोटा होना चाहिए ना और चाहिए जब से आपने सेवा ले लिया, तो सूक्ष्म इत्यादि को आप अणुएर क्या हो जाएगा सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्मे का मतलब तो फिर आप आपका तो व्यापक नहीं रहा उतना छोटा सा कहीं बैठा हुए किनारे में नहीं, नहीं, नहीं। तो, कैसा कदे दो संसार के सबसे बड़ा चीज क्या है बहुत बड़ा बिल्डिंग देख ले 150 मंजिल बिल्डिंग देखा है? नहीं अरे एक सौ मंजिल का बिल्डिंग तो गिर गया नहीं अमेरिका डब्ल्यू दो थे अगल बहुत जुड़ गए दोनों गिर गए एक सौ इक्कीस मंजिल उससे बड़ा पृथ्वी है या नहीं, यानी पक्का है, उससे बड़ा पृथ्वी है तो महान मंजिल का मकान और महत्तर ये बड़ा पृथ्वी और आत्मा महत्व महियान, आत्मा ये जो आत्मा है अनोर महातो मगत और निहित गुहायाम अस्यो जगतो नहीं अस्तोर निम इस जंतु का जंतु कह दिया जितना बड़ा बुद्धिमान हो वो भी जंतु ये प्राणी है मूर्ख है इसीलिए इसकी हृदय भी गुफा के अंदर नीत छिपा हुआ जैसे छिपा हुआ है आत्मा पश्य शोको तम अक्रतु पश्य कौन देख सकता है जो व्यक्ति संकल्प रहित कामना से रहित है अका पुरुष कामना आरोपी संग कामना विषय संकल्प रहित जो पुरुष है ना वही आत्मा आपको हाथ में नहीं दिख रहा है इसमें तो जरूर अंदर कोई ना कोई कामना बैठा हुआ है ये कामना ही शैतान है जो आत्मा को देखने में ही था कोई ना कोई सूक्ष्म वासना अंदर छिपी है ये कामना है हम मुझे ये चाहिए अंदर बैठा हुआ है वो जो चाहिए चीज है ना वो आत्मा का भी छपा हो जाता है 24 घंटा दिमाग कहा रहेगा जो चाहिए उसमें रहेगा आत्मा में कहा जाएगा आत्मा क्यों आत्मा का अनुभव कर करना है तो सारी कामना तैयार पड़ेगी खाना पीना सोना सब भूल जाओ सारा पड़ेगा साधना काल में ही होता है सिद्ध काल में तो फिर उसके बाद अपना टाइम टू टाइम सेवक लोग लगे नहीं मिलेगा नहीं मिलेग, नहीं मिलेग, कोई फर्क फिर नहीं उसको जानकर सबसे परिहना पड़ेगा सारी कामना ये चाहिए वो चाहिए सारा खत्म करना पड़ेगा इसलिए अक्रम कामारहित अकाम पुरुष देखने से क्या होगा तो सारा शोक उसका नष्ट हो जाता है, सारा शोक उसका नष्ट हो।, हो शोक गया नष्ट हो गया अज्ञान ही नष्ट होगा जब ज्ञान मिल गया ज्ञान अनुभूति हो गई तो अज्ञान अपने नष्ट होगा अज्ञान नष्ट होता मोह शोक नष्ट त्र को मोह काशक एक मनुपत ईशवास प्रति सातम